मुक्षक्ष व्यवहार प्रकरण आठवां सर्ग पूर्व सर्ग में प्रचुर उदाहरणों द्वारा वर्णित दैव मिथ्यत्व का उपजीव्य विरोध आदि युक्तियों से भी समर्थन हे श्री रामचंद्र जिसकी न जाति है या न अनुगत शरीर के अवयवों का संगठन ही है न कर्म है न चेष्टाएं हैं और न किसी प्रकार का पराक्रम ही है उस दैव का कैसा स्वरूप है इस बात को निर्णय पूर्वक यथार्थ रूप से कोई नहीं बतला सकता क्योंकि उसे बताना कठिन ही नहीं असंभव है के समान उसकी केवल लोक मात्र है। अपने कर्मफल की प्राप्ति होने पर इस कर्म का इस क्रम से अनुष्ठान किया था इसलिए इस प्रकार फल प्राप्त हुआ ऐसा ऐसे जो वाग व्यवहार होते है वे ही दैव नाम से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं उन व्यवहारों में पुरुष यह दैव है इस प्रकार के इस प्रकार का भ्रांति से निश्चय करते हैं जैसे कि भ्रांति से रस्सी में यह सर्प है ऐसा निश्चय गृहित होता है जैसे अतीत काल के दुष्कर्म वर्तमान काल के शुभ कर्मों से शोभा को प्राप्त होते हैं वैसे ही पूर्व जन्म के दुष्कर्म इस जन्म के शुभ कर्मों से शुभ फल प्रद हो जाते हैं इसलिए पुरुष को प्रयत्नपूर्वक उद्योगी होना चाहिए जिस मंदमती का मूढ़ों द्वारा अनुमान से सिद्ध दैव है अर्थात जो दुर्मति मूढ़ों द्वारा कल्पित दैव को मानता है उस दुर्मति को मैं भाग्य से नहीं ही जलूंग जलूंगा ऐसा निश्चय कर अग्नि कुंड में कूद पड़ना चाहिए यदि कर्ता धर्ता सब कुछ दैव ही है तो पुरुष की चेष्टा से क्या प्रयोजन है स्नान दान उठना बैठना बोलना आदि सभी व्यापारों को दैव ही कर देगा मनुष्य को शास्त्रों का उपदेश देने से किस फल की सिद्धि होगी क्योंकि यह पुरुष तो बोलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है दैव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच न चाहता है फिर इस संसार में किसको क्या उपदेश दिया जाए इस लोक में शव को छोड़कर अन्य किसी में भी चेष्टा का अभाव नहीं देखा गया है चेष्टा से ही फल प्राप्ति होती है दैव से नहीं इसलिए दैव निरर्थक है मूर्ति रहती मूर्ति मूर्ति रहती दैव दैव युक्त पुरुष का सहकारी नहीं देखा जाता इसलिए निरर्थक है जैसे लिखना काटना में आदि कार्यों में संबद्ध होते हैं संबद्ध हुए दोनों में से एक में ही क्रियाकारिता दे की जाती है दूसरे में नहीं वैसे ही हस्त आदि के रहने पर उनसे ही ग्रहण आदि क्रिया होगी दैव उनसे अन्यथा सिद्ध होने के कारण कर्ण नहीं हो सकता और वात रोग आदि द्वारा हाथ आदि अंगों के नष्ट हो जाने पर दैव से कहीं पर कुछ नहीं किया जाता अतः अतएव हाथ पैर मन बुद्धि आदि के सदृश क्रिया के कारणत्व स्वरूप से भी दैव की कल्पना की आशा नहीं की करनी चाहिए बच्चे से लेकर विद्वानों तक को मन और बुद्धि के सदृश भी इस दैव का अनुभव नहीं होता इसलिए भी दैव सदा असत ही है क्योंकि उसके अस्तित्व का किसी को भी अनुभव नहीं होता दैव की सिद्धि में कर्ता आदि कारक बुद्धि ही प्रमाण है अथवा उससे पृथक बुद्धि प्रथम पक्ष में कर्ता आदि ही दैव शब्द से कही जाए तो दैव केवल करता कर्ता आदि का दूसरा नाम ही ठहरा द्वितीय पक्ष में क्रिया में उपयोग रहित किसी दूसरे की दैव इस नाम से व्यर्थ ही कल्पना करनी होगी यदि कहिए कि सभी पांडित्य आदि रूप समान फल की अभिलाषा से पढ़ते हैं उनमें से कुछ ही को अध्ययन फल पांडित्य आदि प्राप्त होते हैं सबको नहीं इस विषमता में किसी न किसी निमित्त की अवश्य कल्पना करनी चाहिए कार्य की जो विषमता देखी जाती है वह दैव की कल्पना में प्रमाण है यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि कार्य विषम्य को दैव की कल्पना में प्रमाण मानो तो तो कार्य विषम्य से पूर्व जन्म के पौरुष की ही कल्पना क्यों नहीं करते है? प्रसिद्ध दैव की कल्पना की क्या आवश्यकता है जैसे मूर्ति युक्त हम लोगों का अमूर्त आकाश से संयोग नहीं हो सकता वैसे ही अमूर्त दैव दैव का अन्य कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता अतः मूर्त का ही परस्पर संयोग दिखाई देता है अतः दैव कोई पदार्थ नहीं है यदि प्राणियों को व्यापार में लगाने वाला दैव नामक कोई होता तो तीनों लोगों में सब प्राणी दैव ही सब कुछ करेगा ऐसा निश्चय कर सो जाते दैव से प्रेरित हुआ मैं दैव के संकल्प से ही सिद्ध ऐसा कार्य करता हूँ यह वचन यह वचन आश्वासन मात्र है परमार्थ था दैव कोई पदार्थ नहीं है मूर्ख लोगों ने अपने मन से दैव की कल्पना कर रखी है जो लोग दैव पर निर्भर रहे उनका सर्वनाश ही हुआ है बुद्धिमान पुरुष तो पौरुष का अवलंबन कर उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। भला कही तो सही जो लोग भला कहिए तो सही जो लोग शूरवीर है जो पराक्रमी पराक्रमशाली है जो बुद्धिमान है और जो विद्वान हैं क्या वे इस लोक में दैव की प्रतीक्षा करते हैं ज्योतिषों ज्योतिषियों द्वारा जिसकी बहुत बड़ी आयु का निर्णय किया जाता है यदि वह सिर कटने पर भी जीवित रहे तो दैव उत्तम कारण हो हे रामचंद्र जी ज्योतिषियों ने जिसके विषय में यह बड़ा भारी विद्वान होगा ऐसा निर्णय किया है वह यदि बिना पढ़ाए पढ़ाए ही विद्वान हो जाए तब दैव को उत्तम कारण कहना चाहिए हे राम देखो इन महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने दैव को दूर फेंक कर पौरुष के अवलंबन से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया अन्य उपाय से नहीं हम लोगों ने एवं अनान्य और लोगों ने जो कि मुनि बने हैं चिरकाल के प्रयत्न से ही आकाश गति प्राप्त की है हिरण्यकशिपु आदि दैत्यराजों ने अपने पुरुष प्रयत्न के अवलंबन से ही देवताओं को तहसनहस कर तीनों भवनों में साम्राज्य किया था और इंद्र आदि देवराजों ने पौरुष के अवलंबन से ही शत्रु सेना को काटकर और जर्जरीत कर इस विशाल जगत को दानवों से छीना था राम जी राल एवं मधुमक्खी का छत्ता आदि के लेपन आदि रूप प्रसिद्ध पौरुषयुक्ति से बांस की टोकरी में चिरकाल तक बड़ी खूबी के साथ पानी रखा जाता है इसमें पौरुष ही कारण है दैव नहीं आत्मीय जनों का भरण पोषण जबरदस्ती दूसरे के राष्ट्र को छीन लेना क्रोध से दूसरे को दंड देना भोग विलास एवं अनान्य रोगादि निवृत्ति आदि रूप परिश्रम साध्य पुरुषार्थों के प्रति पराक्रम मणि मंत्र और औषधि में जैसी शक्ति देखी जाती है वैसी दैव में शक्ति नहीं है वे सब पौरुष से ही सिद्ध होते हैं हे साधु चरित श्रीराम जी संपूर्ण कारणों और कार्यों से रहित अपने भ्रम से बने हुए के सदृश रूप असत्य दैव की उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवलंबन करो आठवा सर्ग समाप्त मुक्ष व्यवहार प्रकरण नौवा सर्ग दैव के अपलाप की सिद्धि के लिए सफल कर्मों की मनोमात्रता और मन की चिदात्मता का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है लोक में अत्यंत विख्यात जो दैव है वह क्या है यानी वह सत्य है या असत उसे आप कृपया मुझसे कहिए वशिष्ठ जी ने कहा हे राघव संपूर्ण कार्यों को करने वाला पौरुष ही है अन्य नहीं है एवं संपूर्ण फलों का उपभोक्ता भी पुरुष प्रयत्न है उसमें दैव कारण ही नहीं है वस्तुतः आत्मा स्वयं उदासीन है अतः उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की किसी प्रकार की भी उपपत्ति नहीं होती दैव न कुछ करता है न भोग करता है न उसका अस्तित्व है न दिखाई देता है एवं न तो विवेकी पुरुष द्वारा उसका आदर किया जाता है पर अनादि रूढ़ भ्रांति से केवल मूढ़ों ने उसकी कल्पना कर रखी है फल को अवश्य देने वाले पुरुष प्रयत्न से सिद्ध वनिता आदि को पति और सपत्नी आदि से जो कुछ और अशुभ फल प्राप्त होता है उसी का अवलंबन कर दैव शब्द का लोक में व्यवहार होता है अथवा पुरुष प्रयत्न द्वारा प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वस्तु की जो इष्ट और अनिष्ट अनिष्ट रूप भी सदा लोगों द्वारा दैव शब्द से कही जाती है पुरुष प्रयत्न से होने वाला जो अवश्य फल का भोग है वही इस लोक में दैव शब्द से कहा जाता है हे रामचंद्र जी किसी पुरुष का कोई दैवही भ्रांति दृष्टि से आकाश को शून्य के सदृश या नील के सदृश बना देता है और विवेक दृष्टि से वैसा नहीं बनाता है अर्थात दैव की सिद्धि भ्रांति से ही है विवेक से नहीं सिद्ध पुरुषार्थ के सिद्ध पुरुषार्थ से शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर यह फल इस बीज के स्वरूप में पहले रहा इस प्रकार जो कहा जाता है वही दैव है मेरी ऐसी बुद्धि थी और ऐसा मेरा निश्चय था जो कर्म फल के प्राप्त होने पर जो कहा जाता है वही दैव है इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर प्राक्तन कर्म ही इस प्रकार था इस अभिप्राय को बतलाने वाला केवल आश्वासन मात्र ही दैव है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन हे सर्वधर्मज्ञ जो प्राक्तन कर्म है वही दैव है ऐसा आपने बार बार कहा फिर दैव है ही नहीं इस प्रकार उसका आप अपलाप कैसे करते हैं यानी उसके अपलाप करने में आपका क्या अभिप्राय है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र ठीक है आप उन दोनों कल्पों के विरोध को जानते हैं सुनिए मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत तो को कहूंगा जिससे दैव है ही नहीं यही आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं हुई थी वे ही कायिक और वाचिक कर्म रूप से परिणत हुई क्योंकि यद्य मनसाध्यायती तदाचा बदती तत्कर्मणा करोती यानी जिसका मन से चिंतन करता है उसको वाणी से बोलता है और उसको कर्म से करता है हे राम जी, प्राणी में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है वह गाँव में पहुंचता है और शहर में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह शहर में पहुंचता है जिसकी जिस, जिस विषय में अभिलाषा होती है वह उस विषय में प्रयत्न करता है पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से जो कर्म प्रबल प्रयत्न से किया जाता है वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है अर्थात पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से किए गए कर्म का ही दूसरा नाम दैव है अतः दैव कर्म से अतिरिक्त नहीं है कर्ताओं के सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है और वासना भी अपने कारणभूत मन से पृथक नहीं है हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी जो दैव है वही कर्म है दैव कर्म से पृथक नहीं है कर्म मन से पृथक नहीं है और मन पुरुष रूप है और पुरुष परमार्थ रूप से निर्विकार चैतन्य मात्र रूप ही है इससे मन असत ठहरा मन के असत होने से कर्म भी असत ठहरा और असत कर्म रूप दैव भी असत हुआ अतएव दैव नहीं है यही फलिताथ है मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जैसा प्रयत्न करता है दैवनाम से प्रसिद्ध अपने कर्म से वैसा ही फल पाता है श्री राम जी मन चित्त वासना कर्म दैव और निश्चय ये सब सत्वसा सत्वसा असत्व सत्व, चित्त या जड़त्व भेद या अभेद आदि से तत्व था जिसका निश्चय नहीं हो सकता ऐसे मिथ्याभूत मन की यानी मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं कही गई है यो पुरुष की स्वतंत्रता सिद्ध हुई ऐसा कहते हैं हे रामचंद्र पूर्वोक्त नामों वाला पुरुष दृढ़ वासना से जैसा नित्य प्रयत्न करता है वैसा ही उसे पर्याप्त फल मिलता है हे रघुकुल इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है उससे अन्य से कुछ भी नहीं मिलता इसलिए आपका पुरुष प्रयत्न शुभ फल देने वाला हो श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर पूर्व जन्म की वासनाएं जैसे मुझे कार्य में लगाती है वैसे ही मैं कर रहता हूँ परवश मैं कर ही क्या सकता हूँ अर्थात पूर्व जन्म की वासनाओं के अधीन हुए मुझे स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करने की शक्ति कहा है वासना मुझसे जैसा नाच नचाती नचा रही है वैसा नाच मैं नाचता हूं श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राम जी आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभूत वासनाओं की अनुकूलता से ही अपने प्रयत्न से प्राप्त पौरुष द्वारा अक्षय श्रेय को प्राप्त अन्यथा नहीं पूर्व जन्म की वासनाएं दो प्रकार की होती है एक शुभ और दूसरी अशुभ उनमें से आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं या शुभ हो सकती है या अशुभ हो सकती है यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं शुभ हो तो पूर्व जन्म की शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ वासना वासना में प्राप्त कराए जा रहे हैं ऐसी अवस्था में शुभ वासनाओं द्वारा ही क्रमशः अविनश्वर पद को प्राप्त होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है यदि आपके पूर्व जन्म की वासनाए अशुभ है और वे आपको संकट की ओर ले जाती है तो उन प्राक्तन अशुभ वासनाओं पर आपको प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता से विजय प्राप्त करनी चाहिए भाव यह कि वासनाओं का उद्बोध स्वतंत्र रूप से नहीं होता किंतु किसी उद्बोधक के अनुसार ही होता है यदि असज्जन की संगति आदि से कदाचित एक आदि अशुभ वासना उठे तो उसका उसके विरोधी साधु संगति सतशास्त्र के अभ्यास आदि से विरोधी शुभ वासना की उत्पत्ति कराकर तिरस्कार कर देना चाहिए जो चेतन मात्र प्राज्ञ श्रुति में कहा गया है वही आप है आप जड़ रूप सूक्ष्म है जिससे उससे अपने को पृथक समझे इसलिए चेतन रूप आपकी अन्य चेतन से भाष्यता कहा है भाव यह है कि यदि प्राज्ञा आपसे पृथक हो तो चेतन का अन्य चेतन से प्रकाश न होने के कारण आपको प्रकाशित न करता हुआ सर्वज्ञ न होगा इसलिए आप ही प्राज्ञ हो इस प्रकार प्राज्ञ और आप में अभेद सिद्ध हुआ यदि आपको अन्य कोई प्रकाशित करता है तो उस प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा और उस दूसरे प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित करेगा ऐसा माना जाए तो अनवस्था होगी सिद्ध नहीं कर सकती ये सद्वासनाओं का उदबोध करने में आपकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है सन्मार्ग और असन्मार्ग से बह रही वासनारूपी नदी को अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए हे बलवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी असत मार्गों में उलझे हुए अपने मन को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक शुभ मार्गो में लगाओ अशुभ कर्म से यानी पाप मार्ग से निवारित मनुष्य का चित्त बालक कीनाई शुभ कर्मों में पुण्य मार्ग में जाता है और पुण्य मार्ग से निवारित पाप मार्ग में जाता है इसलिए प्रयत्न के साथ पाप मार्ग से चित्त को हटाना चाहिए इस प्रकार पूर्वोक्त कर्म से चित्तरूपी बालक को शीघ्र राग आदि दोषों से दोषों के विश्लेषण से और स्वाभाविक समता में स्थापन से निर्दोष बनाकर धीरे धीरे आत्मस्वरूप में निरोध रूप पौरुष प्रयत्न से लगावे आपने पहले अभ्यास से चाहे शुभ वासनाओं को चाहे अशुभ वासनाओं को निविड़ बना रखा हो किंतु इस समय तो आप शुभ वासनाओं को ही दृढ़ कीजिए भाव पूर्व जन्मों में यदि आपके अभ्यास से शुभ वासनाओं को ही दृढ़ किया होगा तो इस समय भी शुभ वासनाओं को ही करने में शीघ्र फल प्राप्त होगा यदि जन्म, जन्म में अशुभ वासनाओं को बना रखा होगा तो विरोधी वासनाओं के विनाश के लिए भी शुभ वासनाओं के दृढ़ीकरण की आवश्यकता है हे शत्रुनाशन जब आपकी पूर्वजन्म की वासनाएं अभ्यास घनी भाव को प्राप्त हुई है तब आप अभ्यास की सफलता को जानिए हे पुण्य चरित पूर्व की भांति इस समय भी अभ्यास वश आपकी वासना, भाव को प्राप्त हो रही है इसलिए शुभ वासनाओं का ही अभ्यास कीजिए हे प्रिय यदि पूर्व जन्म में अभ्यास से आपकी वासना घनी भाव को प्राप्त नहीं हुई, हुई तो इस समय भी वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी इसलिए आप सुखी होइए भाव यह कि पूर्व जन्म में अभ्यास वासनाएं वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई इस जन्म में भी वे अभ्यास वश दृढ़ नहीं होगी ऐसी अवस्था में आप चीत सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए दुर्वासनाओं की अभिवृद्धि से जनित अनर्थ की संभावना से आपको विषाद नहीं होना चाहिए राजकुमार शुभ और अशुभ वासनाओं की सफलता में संदेह होने पर भी आप अत्यंत शुभ वासनाओं का ही संग्रह कीजिए शुभ कर्मों के आचरण से शुभ वासना की अभिवृद्धि होने पर कोई दोष नहीं है लोक में में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है, है। उसी तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी जा गई है हे श्री रामचंद्र जी इसलिए आप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थ का अवलंबन कर और पांचों इंद्रियों को अपने वर्ष में कर शुभवासना से युक्त होइए भद्र जब तक गुरु के उपदेश शास्त्र अभ्यास और युक्ति अनुभव आदि प्रमाणों से तत्पद का निर्णय न हो जाए और जब तक अव्युत्पन्न चित्त वाले आपको तत्पद, तत्पद का ज्ञान न हो जाए तब तक शुभवासनाओं का आचरण कीजिए तदुपरांत जब जैसे क्षार में पकाने, पकाने से वस्त्र आदि में लगे हुए मल आदि शिथिल हो जाते हैं वैसे ही आपके राग आदि राग आदि दोष नष्ट हो जाए परम तत्व का परिज्ञान हो जाए और मानसिक यथाए नष्ट हो जाए तब आपको निश्चय इस शुभवासना समूह का भी परित्याग कर देना चाहिए महाभाग आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अति सुंदर उन शुभ वासनाओं का अनुसरण कर शुभवासना से संपन्न बुद्धि से परमार्थ वस्तु का यानी परब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए और तदनंतर शुभवासनाओं के अनुसरण का भी त्याग कर परम सत्य में स्थित होइए नौवासर्ग समाप्त मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण दसवा सर्ग ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन एवं समस्त जनों की मुक्ति के लिए मेरा उपदेश है इसका ज्ञान द्या, की अवतरणीका के रूप में वर्णन हे रामचंद्र ब्रह्म तत्व सब जगह सच्चिदानंद प्रकाश रूप रूप से सबकी अनुकूलता तथा समता रूप से स्थित है उससे संबंध रखने वाली संपूर्ण पदोर्थों की सत्ता को ही नियति कहते हैं जिसका भविष्यत काल के संबंध से भवितव्यता भवितव्यता शब्द से व्यवहार किया जाता है और सत्ता सर्वत्र उक्त रूप से स्थित ब्रह्म तत्व है वही कारण और कार्य में क्रमशः नियामक और नियम्य रूप से रहती है कारण है तो अवश्य कार्य होना चाहिए और कार्य है तो कारण अवश्य होना चाहिए इस प्रकार का नियम नियति है वह नियंता कारण आदि की नियंत्रता यानी कार्य आदि नियामकता है और नियम्य कार्य आदि की नियम्यता है पूर्व काल में नियत सत्ता कारणता है और पश्चात काल में नियत सत्ता कार्यता है इसलिए पौरुष का अवलंबन कर श्रेय के लिए नित्य बंधुरूप चित्त को एकाग्र करो मेरे इस कथन को सुनो इंद्रियों को सदा विषयों की वासना बनी रहती है और वे मुक्ति से रहित अहिक और स्वर्ग आदि सुख में आसक्त रहती है जैसे वे विषय की वासना न करे वैसे प्रयत्न से इंद्रियों को शीघ्र अपने वर्ष में कर मन को सम कीजिए इस लोक की सिद्धि, जी, यानी जीवन मुक्ति तथा परलोक की सिद्धि के यानी विदेह मुक्ति के लिए या मनुष्य मनुष्यलोक और स्वर्ग आदि लोकों में अधिकारियों की ज्ञान सिद्धि के लिए मैं पुरुषार्थ रूप फल देने वाली मोक्ष के उपायों के उपदेश से परिपूर्ण तथा जिस संहिता को कहूंगा उसे सावधान होकर सुनिए श्री राम जी अपन ग्रहण के लिए संसार वासना को हृदय से विदा कर तथा उदार बुद्धि से परिपूर्ण शांति सुख और संतोष सुख का ग्रहण कर पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्यों के यानी कर्मकांड श्रुतियों और उपासना परक श्रुतियों के अर्थ के विचार से संपन्न और विषयों द्वारा अविद्ध यानी वेद को प्राप्त न हुई मन को आत्मानुसंधान से युक्त और समरस यानी गुरु और शास्त्र द्वारा उपदिष्ट प्रकार की और अपने अनुभव की एक रसता में आस्वादन से युक्त करके सुख और दुख का नाश करने वाले महान आनंद के एकमात्र कारणभूत इस मोक्ष के उपाय को जिसे मैं अभी कहूँगा आप सावधान होकर सुनिए श्री रामचंद्र जी आप संपूर्ण विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्षकता को सुनकर उस दुख रहित परम पद को प्राप्त होंगे जहां पर विनाश का भय नहीं है श्री राम जी सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली और बुद्धि को अत्यंत शांति देने वाली यह मोक्ष कथा कही थी श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने किस लिए यह मोक्ष कथा कही थी और यह कैसे आपको प्राप्त हुई यह कृपा कर मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी घट घट व्यापी सबका आधार अखंड चेतन अविनाशी सब प्राणियों में प्रकाशक प्रकाश रूप से स्थित एवं असीम मायिक विलासों का एकमात्र अधिष्ठान परमात्मा है। माया और माया और के के कार्यों आविर्भाव और तिरोभाव में सदा एकाकार उस परमात्मा से विष्णु यानी संपूर्ण कार्यों में व्याप्त रहने वाला ब्रह्मांड रूप विराट सूक्ष्म भूतो के क्रम से उत्पन्न हुए जैसे कि स्पंदमान जल से परिपूर्ण निश्चलावस्था और चंचलावस्था में अप्रच्युत जल स्वभाव सागर के तरंग तरंगे उत्पन्न होती है उस विराट पुरुष के हृदय रूपी कमल से परमेष्टि की यानी चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई स्वर्णाचल सुमेरु उस कमल की कर्णिका है दिशाएं दल है और तारे केसर है हे श्री रघुकुल तिलक जैसे कि मन विविध विकल्पों की सृष्टि करता है वैसे ही वेद और वेदार्थ के महान परिज्ञाता ब्रह्मा जी ने देवताओं और मुनियों की मंडली के साथ संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि आरंभ की उन्होंने इस जम्बुद्वीप के एक भाग इस भारतवर्ष में लाभ और हानि से दुखी जन्म मरणशील एवं मानसिक और कायिक व्याधियों से पीड़ित विविध प्राणियों की सृष्टि की प्राणियों की इस सृष्टि में विविध विषय भोग रूपी व्यसनों से पूर्ण लोगों का क्ले लोगों का क्लेश देखकर संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा को जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आती है वैसे ही बड़ी दया आई उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षणभर एकाग्र चित्त होकर विचार किया कि इन अल्पायु बेचारे जीवों के दुख का अंत किस उपाय से होगा ऐसा विचार कर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं तप धर्म दान सत्य और तीर्थों की सृष्टि की हे रघुवर तप आदि की सृष्टि कर श्री ब्रह्मा जी ने पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टि प्रवाह में पड़े हुए लोगों को लोगों के दुख का तप आदि से समूल विनाश नहीं हो सकता निर्वाण परम सुख है जिसके प्राप्त होने पर जीव न तो फिर जन्म लेता है और न मरता है वह निर्वाण ज्ञान से ही प्राप्त होता है अतः जीव के संसार सागर के पार होने का एक उपाय ही है। इसलिए मैं इन इन दीन हीन लोगों के दुख के समूल विनाश के लिए नूतन संसार सागर तरण का उपाय शीघ्र प्रकट करता हूं यो विचार कर कमल पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प कर मुझे जो तुम्हारे सामने बैठा हु पैदा किया पुण्यमय श्री राम जी जैसे एक तरंग से शीघ्र दूसरी तरंग होती है वैसे ही मैं भी अनिर्वचनीय मायावश ही उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही तुरंत पिताजी के समीप में उपस्थित हुआ जिनके हाथ में कमंडल एवं रुद्राक्ष माला शोभा पा रही थी उन भगवान ब्रह्मा जी को कमंडल और रुद्राक्ष माला से युक्त मैंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया मुझसे हे पुत्र यहा कहकर उन्होंने अपने आसन रूप कमल की ऊपरी पंखुड़ी में सफेद बादल पर चंद्रमा के समान मुझे अपने हाथ से बैठाया मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मृग पहन रखा था उन्हीं के अनुरूप मैं भी मृग था जैसे सुंदर हंस सारस से कहे, वैसे ब्रह्मा ने मृग हे पुत्र, जैसे चंद्रमा में कलंग प्रविष्ट होता है वैसे ही वानर के सामने चंचल ज्ञान एक मुहूर्त के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे जैसे जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है वैसे ही वानर के समान चंचल अज्ञान एक मुहूर्त के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे वत्स श्री राम रामचंद्र जी यो शीघ्र ब्रह्मा जी के अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर ही अपना सारा निर्मल स्वरूप भूल गया तदुपरांत तो में जैसे किसी धनी का धन हर लेने से वह दीनहीन हो जाता है वैसे ही दीनहीन हो गया तत्व ज्ञान से रहित और दुख शोक से आक्रांत में दिन पर दिन जीर्ण शीर्ण होने लगा बड़े दुख की बात है कि यह महाक्लेशक संसार नामक दोष कहाँ से मुझको प्राप्त हो गया ऐसा विचार करता था और किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता था तदुपरांत पूज्य ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा पुत्र तुम क्यों दुखी होते हो इस दुख के नाशक उपाय में मुझसे तो उपाय को मुझसे पूछो तदुपरांत तुम अवश्य नित्य सुखी हो, होंगे कमल की पंखुरी में बैठे हुए मैंने संपूर्ण के के श्री ब्रह्मा जी संसार दुख की औषधि पूछी मैंने पूछा भगवान यह महादुखमय संसार जीव को कैसे प्राप्त हुआ और कैसे इसका विनाश होता है जो मेरे द्वारा पूछे गए उन्होंने मुझको उस प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया जिस परम पवित्र ज्ञान को जानकर मैं पिता के सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान के समान परिपूर्ण स्वभाव हो गया तदुपरांत जबकि मैंने ज्ञातव्य तत्व जान लिया था अतएव मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया था तब जगत के निर्माता सबके कारण और उपदेशक ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा पुत्र मैंने शाप द्वारा तुम्हें बनाकर समस्त अधिकारी लोगों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सार का बनाया। वत्स, अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है जैसे चिरकाल तकमल के संसर्ग से मानो सुवर्ण अभावता को प्राप्त हुआ सुवर्ण पुनः शोधन से पूर्वकालिक शुद्ध सुवर्ण रूपता को प्राप्त हो जाता है वैसे ही तुम्हारा औपाधिक अज्ञान नष्ट हो गया है उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हुए तुम मेरी अद्वितीय अद्वितीय में आत्म, आत्म रूप को आत्म रूप हो गए हो। हे शिरोम ने इस प्रकार इस समय तुम लोकानुग्रह के लिए भूलोक में में मध्य जम्बुद्वीप के मध्य में स्थित भारतवर्ष में जाओ वत्स वहां पर महामती तुम कर्मकांड कर्मकांड लोगों को क्रम क्रम से से शोभित होने वाले कर्म कर्म से ही उपदेश देना क्योंकि न बुद्धि की में संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए ऐसा न्याय है और जो लोग विचारशील विरक्त और अतिद्रिय तत्व के ग्रहण में समर्थ हो उन्हें आनंददायक ज्ञान मार्ग का उपदेश देना रघुवंश शिरोमणि इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी द्वारा मैं इस लोक में रहता हूँ और जब तक इस लोक में अधिकारी पुरुष रहेंगे तब तक रहूंगा इस लोक में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है पर रहना चाहिए यो विचार कर मैं अमनस्क होकर यह स्थित हूं अतएव अभिमान शून्य वृत्ति से रहता हूं मैं अज्ञानियों की बुद्धि से कार्य करता हूं अपनी बुद्धि से तो कुछ भी नहीं करता यह भाव है सर्ग समाप्त